हरी छिपकलिया और लाल आयत स्टीव युद्ध और शांति के बारे में कहानी हरी छिपकलियाँ और लाल आयत दोनों एक दूसरे से युद्ध में भिड़े हैं वे एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं खींच रहे हैं और गिरा रहे हैं उनमें से कुछ लड़ना चाहते हैं कुछ छिपना चाहते हैं और कुछ बस किताब के बाहर जाना चाहते हैं क्या वे कभी शांति से ज़िंदगी जीने का कोई तरीका खोज पाएंगे जरा उस छिपकली पर ध्यान रखें जिसके सर पर प्लास्टर बनता है स्टीव हरी छिपकलिया और लाल आयत दोनों एक दूसरे से युद्ध में भिड़े थे हरी छिपकलियों ने लाल आयतों को हराने की भरपूर कोशिश की लेकिन लाल आयत भी काफी होशियार थे लाल आयतों ने भी हरी छिपकलियों को हराने की भरसक कोशिश की लेकिन हरी छिपकलियां भी काफी ताकतवर थी हम हाँ आखिर क्यों लड़ रहे हैं एक हरी छिपकली ने पूछा और उसे तुरंत कुचल दिया गया और फिर शुरू हो और फिर शुरू हुई उनके बीच भी सबसे भीषण लड़ाई वे लड़े लड़े और तब तक लड़े जब तक उनमें और अधिक लड़ने की ताकत नहीं बची अब बहुत हो गया एक लाल आयत ने कहा फिर सभी हरी छिप कर लिए और लाल आयत आपस में सुलह के लिए इकट्ठे हुए अंत में उन्हें एक हल मिला शांति से एक साथ रहने का